मुक्ति और उसके उपाय शरीर पर मन का अधिकार सर्व जगत्यस्मिन् दिवरी शरीरण एक मन शरीरस्तु क्षिप्रकारी चल सदा अकंचित शरीर मांस निर्मित योगवासिष्ठ उपस प्रकरण इस जगत में प्रत्येक शरीरी के दो शरीर होते हैं एक शरीर चंचल और शीघ्र कार्य करने वाला मन है दूसरा मांस निर्मित अकिंचित कर यह स्थूल देह है मन शरीर के अभाव में मांस निर्मित यह शरीर किसी काम की योग्य नहीं होता मन एवं मनुष्यनाम कारण बंधम उक्ष बंधाया विषयासक्तम मुक्त निर्विषय स्मृत मुक्ताभिमी मुक्तो बो बिम्यपी कि मत सागतिर्भवे मुक्ताभिमानी व्यक्ति मुक्त है और अपने को बद्ध समझने वाला बद्ध ही होता है यह कि विदंती सत्य है क्योंकि जैसी मति या मन का भाव होता है गति भी उसी प्रकार की होती है मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है बंध का कारण और निर्विषय मन मुक्त कहलाता है मनो ही जगता मनो ही पुरुष स्मृत मन कृतम कृतम लोकेर कृतम उत्पत्ति प्रकरण मन को ही जगत का कर्ता एवं पुरुष जानो जो मन द्वारा किया जाता है वही होता है शरीर द्वारा कृत कृत नहीं है मन सा भव्य मानो देह दृढ़ता मुक्तो देह धर्मे ना योग वाशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण मन के द्वारा दृढ़ रूप से सोचे जाने पर देह दृढ़ होती है देह बोध से मुक्त होने पर जीव देह द्वारा पीड़ित नहीं होता। शीता शरीर शक्का ना योग वाशिष्ट उत्पत्ति प्रकरण ये किसी प्रिय विषय में मन के चिर एवं स्थिर प्रतिष्ठित होने पर देह से उत्पन्न भाव या अभाव उसको विचलित नहीं कर पाते उसकी पीड़ा का कारण नहीं होते भावितिब्र वेगे न मन जन्म ही पते तदेव पश्यम ना शरीर विचेषित योग वाशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण थे राजन मन द्वारा तीव्रता से जिसका चिंतन किया जाता है उसी का निर्मल दर्शन होता है, थरी का नहीं। एक कार्य उत्पत्ति प्रकरण हे भू, भूपति जैसे सैकड़ों भज्रपातों से सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता उसी प्रकार एक कार्य में निविष्ट धीर व्यक्ति का मन किसी भी प्रकार से विचलित नहीं किया जा सकता